मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था क्यों आई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी नहीं हो सकेगा वह जितना ही कहती माँ उतना ही नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहती तुम लोगों का क्या तुम तो मंत्र लेकर चली जाओगे उसके बाद तो भी वह महिला छोड़ने वाली न थी वहाँ उपस्थित सभी लोग नाराज हो उठे आखिरकार माँ ने कहा बाद में आना इस पर वह महिला बोली तो फिर अपने किसी भक्त बालक से कह दीजिए माँ वे यदि न सुने महिला यह क्या आपकी बात भला नहीं सुनेंगे माँ इस विषय में नहीं भी सुन सकते हैं इसके बाद किसी भी हालत में न छोड़ने पर माँ ने कहा ठीक है खोका स्वामी सुबोधानंद से कह दूंगी वह मंत्र दे देगा तो भी वह महिला कहने लगी आपके देने से ही अच्छा होता आप इच्छा करें तो दे सकती हैं यह कहने के बाद वे दस रुपये का एक नोट निकाल कर बोली यह लीजिए जो भी लगे मंगवा लीजिएगा इस प्रकार रुपये देने के प्रस्ताव पर मुझे लज्जा का बोध होने लगा गुस्सा भी आया माँ ने अब उसे डांटते हुए कहा यह क्या मुझे रुपयों का लोभ दिखा रही हो मैं रुपयों से नहीं भूलती जाओ रुपये ले जाओ यह कहकर वे उठ गई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 माँ हंसते हुए उनकी बातों के उत्तर दे रही थी बड़ी गर्मी थी अतः तो मैं मां को हवा करने लगी एक महिला ने आकर बड़े आग्रह माँ को हवा करने लगी माँ की छोटी सी भी सेवा कर पाने पर सबको कितना आनंद होता था आह कितने अपूर्व स्नेहपूर्ण करुणा से माँ हमें आबद्ध कर गई है और उनके निवास से बाग बाजार का मातृ मंदिर संसार ताप के दग्ध लोगों के लिए जिस मधुर शांति का निलय बन गया था उसे कहकर समझाना असंभव है मेरे वापस लौटने का समय हो गया था माँ को प्रणाम करते हुए मैंने कहा माँ एक बार शीघ्र ही मुझे पिता के यहाँ जाना होगा माँ ने पूर्वक कहा फिर जल्दी आ जाना बेटी पत्र आदि लिखना माँ के लिए मैं एक वस्त्र ले गई थी मेरे लौटते समय वह बोली अपना कपड़ा दिखाती जाना बेटी पहनूंगी लगभग ढाई माह बाद मई के पूर्वार्ध में मैं एक बार फिर माँ के पास गई सीढ़ियाँ चढ़ते ही नल घर में माँ से भेंट हुई माँ कपड़े धोने गई थी आधे गीले कपड़ों में ही वे आकर पूछ गई इतने दिनों बाद क्यों आई कपड़े धोकर आने के बाद उन्होंने तख्त पर बैठ कुशल आदि पूछा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 स्वयं ही कष्ट पाती हैं और आप भी कभी कभी दया करके अपने स्वास्थ्य में ही अस्वस्थता में ही दीक्षा देकर हम लोगों को भोग अपने शरीर में लेकर और भी अधिक कष्ट पाती हैं माँ ने कहा हाँ बेटी ठाकुर यही बात कहते थे नहीं तो इन शरीरों में भी भला कहीं रोग होता है इसी बीच मुझे कालरा जैसा भी कुछ हो गया था मेरी भ्रातृवधू भी साथ में गई थी उसे देखकर कर माँ बोली बहू खूब शांत है एक ही तो व्यंजन है और उसमें भी नमक ज़्यादा हो तो बड़ी मुश्किल होती है अर्थात मेरी भ्रात वधु अकेली है वह भली ना होने पर उसके साथ संसार में रहना बड़ा कष्टकर होता